एक सात रानियों का वेता एक बार की बात है एक राजा हुआ करता था जिसकी सात सातरानिया थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी जिसके कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसके विरासत और साम्राज्य का क्या होगा तभी एक दिन एक गरीब फिर राजा के दरबार में आया और उसने राजा ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी तुम्हारियों मन एक रानी को पुत्र रत्न की जल्दी ही उपलब्धि होगी जब उस राजा ने फिर के वादे को सुना तो वह वो असीमित बहुत अधिक प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपनी सभी प्रजाओं को साथ में अपने साम्राज्य को तैयारी करने का हुक्म दिया इस बीच सातों रानिया शानदार विलाशालय में राम पूर्वक अपने सै करोदाशियों की सेवा में रहती थी और उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गयी थी अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा कि मेरे स्वामी आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना केवल उत्तर दिशा में मत जाना क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय है कि आपके साथ उत्तर दिशा में कुछ बुरा हो सकता है राजा ने उन सब की चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी रानियों से वादा किया कि वे उत्तर दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएगा और उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार शुरू किया लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था उसको बहुत समय गुजर गया और उसे उस दिशा में कोई भी शिकार नहीं मिला यद्यपि वे निपुणता ऐसी शिकार करने में वे अभ्य था ऐसा ही उसके साथ पूरब और पश्चिम दिशा में भी हुआ क्योंकि वह एक महान शिकारी किस्म एक खिलाड़ी राजा था उसने निश्चय किया कि खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा इस तरह से उसने अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर, कर वे उत्तर दिशा की तरफ में शिकार की खोज में चल पड़ा इधर भी सर्वप्रथम शिकार करने में असफल रहा फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार कर रहा था लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका मिला जब उसने देखा एक सफेद और सुनहरे रंग की हिरणी को जिसका सिंह चादी के समान था जो घने जंगल में जिससे वह गुजर रही थी उसमें से चमक रही थी राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप ऐसी देखा जब वे आगे चली गयी तुरंत उसको मारने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर से तत्पर हो गया कुछ है ज्वलंत इच्छा के साथ उसको पकड़ने के लिए और उसने देखा पास ही में उस विचित्र विचित्रद्भुत प्राणी स्तन जिसमें दूध भरा हुआ था उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों तरफ ऐसी घेर लिए जाए इस तरह ऐसी राजा के सिपाहियों के द्वारा बनाई गयी घेरे में वे हिरने आ गयी फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को को शुरू कर दिया और वे सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तब तक जब उन सब ने उस सफेद रंग की चित्रकारी किए हुए हिरनी को बहुत पास अपने मध्य में देखा वे राजा उस हिरनी के और पास और पास चलता गया तब तक जब उसने ये सोचा कि वे सजीव चित्र प्राणी को पकड़ लेगा उसने जोरदार पैरों के शक्तिशाली झटके से राजा के सर पर मारा और राजा चारो खाने चित्त होकर निजी जमीन पर गिर गया और वे खुद राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ वहां से भागी सब कुछ भूलकर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवारा होकर तुरंत उसके पीछे भाग अपना पूरी शक्ति और रफ्तार से इसके साथ घोड़ा अपनी चौकी भरने लगा जिसके कारण राजा के सभी सेवक बहुत पीछे छूट गए उस सफेद हिरणी के दोखते हुए इससे पहले इतना अधिक शिकार के पीछे वशीभूत नहीं हुआ था कुछ समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकर्ण घाटी में पाया जहां से निकलने का रास्ता नहीं था तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको खड़ा किया उसके सामने एक घटिया किस्म की झोपड़ी थी राजा ने उसके अंदर देखा क्योंकि राजा इस लंबी सफल लक्ष्य की यात्रा में घोड़े की सवारी के बाद बुरी तरह ऐसी थक कर हो रहा था राजा झोपड़े गया और पीने के लिए पानी की मांगा एक वृद्ध औरत झोपड़ी के अंदर बैठकर अपने चरखे पर उनको काट रही थी उसने अपनी पुत्री को बताते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर देते है कहा और तुरंत अभी के कमरे से एक युवती बहुत अधिक प्यारी और आकर्षक सफेद चमड़ी और सुनहरे बालों वाली आ गयी राजा को बदनाम झोपड़े में इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी नजर से देखने पर आश्चर्य हुआ उस लड़की ने जब राजा के मुंह की तरफ पानी से भरे मत को लगाया तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर वह निश्चिंत हो गया वह लड़की कोई और नहीं वह वही सफदे हिरणी ही थी जिसकी सुनहरी सफेद चमड़ी और जादी जैसे जिसकी सिंह थी जिसके पीछा राजा करता हुआ इतनी दूर यहाँ तक पहुँचा था उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू डाल दिया जिससे वह राजा वे अपने घर पटनों पर खड़ा हो गया और उस लड़की से विनय करने लगा कि वे उसके साथ वापस उसकी दुल्हन बन उसके महल में चले लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा क्या वे सातरानिया जिसके लिए तुम्हारे द्वारा प्रबंध किया जाता है वह हाँ पर्याप्त नहीं तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया उसने उससे और अधिक अनु विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा और वे ही काम ने करने लगा कि वे उस दया और रहम को दिखाए और उसने उससे वादा किया कि वे राजा से कुछ भी मांग सकती है जो उसकी स्वेच्छा हो उस उत्तर में राजा से कहा तुम मुझे अपनी सातों रानियों की आँख को ला कर दे दो और शायद इसके बाद में तुम पर भरोसा कर सकती हूँ जो तुम्हारे कहने का मतलब है राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहाँ से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुँचा और अपनी सातों रानियों की आँखों को निकाल कर उन दोखी तरपते हुई अबलाओं को उनको महल के तहखाने में डाल दिया जिससे वे सब भाग नहीं सके और उन आँखों को लेकर वह दोबारा बारह अकेला उस औरत के पास गया जिसने उन भयानक प्रस्ताव की कामना आँखों की मांग की थी उस बदसुरे के पास जो संक्रमण घाटियों के मध्य में था जब राजा उसके पास आँखों को लेकर पहुँचा तब वे सफेद हिरणी केवल बहुत तेज से कुरूपता के साथ हंस उन चौदह आँखों को देखकर और उन सभी आँखों को एक तबे में पिल्लो दिया एक हार की तरह से और उसको अपनी वृद्धा माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा कि इसको हमेशा गले में पहन कर रखना जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूंगी इसके साथ वह राजा के साथ अपने जादू के प्रभाव के कारण उसकी पत्नी बन गई और राजा ने अपनी सातों रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेस की मटी आभूषण और सभी के पड़ों को उसे दे दिया जिसको सातों रानिया पहना करती थी और उनका महल रहने के लिए दे दिया इसके साथ सातों रानियों की सभी दासियों को उसकी देखभाल के लिए रख दिया गया इस तरह ऐसी उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसको कामना थी अब के बाद बहुत जल्दी ही सात कुंठित, लाचार बेसहारा असहाय रानिया जिनकी आंखों को निकाल लिया गया था उसके पति राजा के द्वारा और उन सब को कैद में डाल दिया गया था उनमें सबसे बड़ी रानी से एक बच्चे जन्म लिया ये बहुत सुंदर लड़का था लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्य उपस्थित बड़ी रानी से बहुत अधिक ईर्ष्या किया करती थी उसके सौभाग्य को देखकर सभी अप्रसन्न थी लेकिन पहले वे उस सुंदर लड़के को भी अप्रसन्न करती थी जब उस लड़के ने ये सिद्ध कर दिया कि वे उन सब के लिए बहुत अधिक उपयोगी है तब वे सब उसको पसंद करने लगी और उसे अपने बेटे की तरह से मानने लगी और थोड़े ही समय में जब वे हुई खाने में इधर उधर घूमता तो उसने तरह खाने की छत को खरोच खरोच कर एक कार्य को अपने हाथों से किया पहले एक छोटा सा छिद्र बनाया फिर उसको बड़ा बना घसित घसित कर घसीट कर रेखता हुआ बाहर निकल गया कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आया तो अपने साथ कुछ मिस्तान और खाने पीने का सामान लाया जिसको सामान रूप से बात कर उसने अपनी सभी साथ अंधी रानी माताओं को दिया जैसे ही वह बड़ा हुआ उसने उस दीवार के सुराख को और बड़ा बना लिया और वे उस से हर रोज दिन में दो तीन बार बाहर जाता और आता था और वहाँ बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता था सारे दूसरे बच्चे उसको छोटो छोटे कहकर बुलाते थे और उसमें से कोई नहीं जानता था कि ये छोटा बच्चा कौन है लेकिन हर आदमी उसको पसंद करता था वह लड़का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मजाकिया कलाबाजियों के साथ उसकी हर मसखरे से भरी हुई थी बहुत अधिक रुखवान और आमजित रहने वाला था वह निश्चिंता था कि उसे इनाम में बिस्कुट और मुट्ठी भर भुने हुए अनाज जरूर मिलेंगे। अथवा कुछ मिठाई या भोजन की सामग्री जो भी वस्तुए इस प्रकार की उसको मिला दी थी वे इसे लेकर अपनी साथ अंधी माओ के पास लाता था जिसकी सहायता से वह सब इस तरह खाने में जिंदा रहता थी जबकि संसार समाज समझता था कि वह सब्रानिया सब भूख प्यास से पीड़ित होकर काफी समय ही तरह खाने में ही मर चुकी है आखिर में जब वह लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकला शिकार खेलने के लिए चलते हुए अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था अचानक उसकी निगाह स्कुरूप सफेद हिरणी रानी पर पड़ी जो शानदार और अतुलनीय थी उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमर द्वारा निर्मित बुर्ज के आसपास उड़ रहे थे और उसने वहीं से अपने तीर्थ धनुष ऐसी निशाना साधकर एक सफेद कबूतर को माछ दिया वे कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिलाड़ी के पास आकर गिर गया जहां पर सफेद रानी बैठी हुई थी वह हाँ अपने स्थान से खड़ी देखने के लिए कि ये कबूतर कैसे मर गया और उसने बाहर खिड़की से देखा और पहली ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़के की झलक को देखा जो अपने हाथों में तिर धनुष लेकर खड़ा था उसने अपनी जादू की शक्ति से जान लिया कि ये लड़का राजा का है वह हाँ लगभग मर गई ईर्ष्या डांस ऐसी और इसके साथ उसने तय किया उसको नष्ट करना है बिना किसी देरी के इसलिए उसने अपने नौकरों को भेज उस लड़के को उसके सामने लाया गया और उसने कहा उस लड़के से कहा कि जिस कबूतर को उसने अभी मारा है वह उसे बेचेगा उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया नहीं ये कबूतर मेरी सात अंधे माताओं के लिए है जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार काल को ठरी में है और वे मर सकती है यदि मैं उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दिया धुरु सफेद रानी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा दुस्तात्मा क्या तुम उनकी आँखों को पुनः लाकर उन्हें नहीं देना चाहेगा ये कबूतर मुझे दे दो मेरे प्यारे और मैं तुमको रास्ता बता दूंगी जहाँ पर तू अपनी अपने की आँखों को प्राप्त कर सकता है ये श्रद्धा पूर्वक तुम वादा करती हूँ इसको सुनते ही वह लड़का असीमित रूप ऐसी जिसको नापा नहीं जा सकता है इतना अधिक आनंदित हुआ और तत्काल उसने उस कर्बोतर को उस क्रूप सफेद रानी को दे दिया इसके बाद उसने कहा कि वे तुरंत बिना किसी देर को उसकी माँ की जलास करें जिसके गले में उसकी माओ की आँखों की माला है जिसको उसकी माँ ने हार की तरह ऐसी पहना है वे हो अवश्य दे देगी कुरूप निर्द रानी ने कहा अगर तुम उसको ये कागज का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आँखों को देने के लिए लिख दिया है इस तरह से वे कागज का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया जिसने इस प्रकार से लिखा था कि शैतान के बच्चे को तत्काल माछ डालो और इसके खून को पिजाऊ पानी की तरह से। सातों अंधे रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था इसलिए उसने उस कागज के टुकड़े को बहुत संभाल अपने पास रख लिया और वहाँ से वे निकल पड़ा उस सफेद रानी की माँ को तलाशने के लिए जब वे यात्रा कर रहा था उसी बीच वे ऐसे नगर में पहुंचा, जहाँ पर उसने देखा कि वहां के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा क्या बात है यहां सब दुखी और उदास क्यों हैं? उन सब ने कहा कि यहां के राजा की के केवल एक संतान है जो एक लड़की है और वे किसी ऐसी विवाह नहीं करना चाहती जो भी युवा उसके पास विवाह करने के लिए जाता है वह सबको मना कर देती है इस तरह से, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इस राज्य और इस राजा की विरासत की कौन देखभाल करेगा? यही सोचकर उस राज्य का प्रत्येक निवासी दो और उदास है उनको बहुत बड़ा भय है कि वे हम सब के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है वे कहती है कि वे उसी लड़की से विवाह करेगी जिसको साथ मानी है और जब ऐसी अच्छी बात के बारे में सुना है राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है और उस राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में उससे पूछ, ज किया जाए और उसको राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए इस समय लड़के को बहुत अधिक अधीरता के साथ बेचैनी हो रही थी क्योंकि वह बहुत अधिक जल्दी में थमा की आंखों को तलाशने के लिए इसलिए वह जल्दी से घसीटते हुए उन सब को राजकुमारी के महल में ले जाने के लिए कहा जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा वेह लजावस शर्माते हुए अपने पिता राजा की तरफ घूमकर कहा कि प्रिय पिताजी यही मेरी पसंद है ऐसा आनंद का उत्सव वहां पर कभी नहीं मनाया गया था जैसा इस समय चल रहा जिसके साथ लोगों ने इस प्रकार प्रसन्नता के सुख में जैसे पागल हो गए थे लेकिन सात रानियों के बेटे ने कहा कि वह तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक वे अपनी माओ की आंखों को प्राप्त कर उनको दोबारा दृष्टि नहीं प्रदान कर देता है इस कहानी को जब उसकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति से उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान के साथ बहुत अधिक चालाक भी थी जब उसने विश्वास घाती चालबाजी से भरे शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं बोली लेकिन उसने एक उसी तरह के कागज को टुकड़े को लिया और उस पर उसने कुछ इस तरह से लिखा कि इस लड़के का ध्यान रखना और इसको इसकी सारी इच्छाओं की वस्तुओं को दे दो और उस वे लिखा पर्चा वापस सात रानियों के बेटे को दे दिया जो उसके जितना अधिक बुद्धिमान नहीं था जिसको उसने अपने पास रख लिया लगभग एक सालों में वे लड़का उस बदसुरी के पास पहुंचा जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी जहां पर उस सफेद जादूग्रणी की माँ रहती थी जो एक निकस्म की भली औरत थी जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो अब पूर्वक भयानक चेहरा बनाया विशेष रूप से जब लड़के ने उस आँखों के हार को मांगा कोई बात नहीं उसने अपने गले से निकालकर उस लड़के को दे दिया और उससे कहा कि इसमें केवल तेरह ही है इसमें मैंने पिछले सप्ताह को दिया है लड़के को जितनी भी आँखों को मिली थी वे इसके लिए बहुत अधिक प्रसन्न था इसलिए वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर पर अपनी माओ के पास पहुँचने के लिए वहाँ ऐसी चल पड़ा और उसने दो दो आँखों की जोड़ी में सभी चार छोटी रानियों को दे दिया और सबसे बड़ी रानी को केवल एक आँख दिया और उससे कहा मेरी प्यारी मैं एक दूसरी छोटी आँख के तरह में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा इसके बाद वे स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए जैसा कि उसने इसके लिए वादा किया था लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास तो उसने फिर महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा और उसने अपने धनुष को निकाला और उससे निशाना साधकर एक कबूतर को फिर मच कर गिरा दिया और वह कबूतर धुलमुल करता हुआ सफेद रानी के खिलड़ी के पीछे जाकर गिरा जब सफेद हिरणी ने बाहर देखा तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ उसने आश्चर्य के साथ विचार किया की कि अभी राजा का बेटा जिंदा और अच्छा है उसने नफरत और घृणा से रोया लेकिन लड़के को भेजकर पूछा कि वे जल्दी कैसे लौटा था और जब उसने सुना कि उसने तेरह आँखों को कैसे लाया था और उन्हें सात अंधी को दे दिया तो वे अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकती फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा की अगर वे ये कबूतर भी दे तो वे होगी अद्भुत गाय के साथ इनाम देंगे जिसका दूध पूरे दिन बहता है और तालाब को एक राज्य के रूप में बड़ा बना देता है लड़का कुछ भी नहीं उसे कबूतर दे दिया उसके बाद उसने पहले उसे गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और उसे एक पत्र दिया जिस पर लिखा गया था बिना किसी असफलता लड़के को माछ डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़े सात रानियों के बेटे के रास्ते देरी का कारण जानने के लिए उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे पूछा क्या कारण था देरी का और लड़के ने सफ रानी के द्वारा दूसरा पत्र जो मिला था उसको देखकर राजकुमारी उसकी मिल को समझ गई इसलिए उसने फिर पहले की तरह पत्र के शब्द को बदलकर अपने पति को दे दिया और वे लड़का उस पत्र को लेकर उसको रूप वृद्ध औरत के पास पहुँचा उस संकीर्ण घाटी में जोबत बदसुरू पड़ी थी जिसमें उस सफेद हिरणी रानी की माँ रहती थी उसको पत्र देकर उसने जोगी की सफेद गाय के लड़के ने मांग की जिसके लिए उसकी मन मना नहीं कर सके लेकिन उसने लड़के ने कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे ये सारी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है जिस गाय की मांग कर रही है उसकी रक्षा के लिए अठारह हजार डेटे को लगाया गया है और वे हमें उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। इसके बाद वे अपनी बेटे की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई फिर उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वह सब किया जो उसको करने के लिए कहा गया था उसने लंबी यात्रा की और काफी समय के बाद उस जोगी के सफेद गाय के पास और उस तालाब के पास पहुंच गया जो गाय के दूध से भरा था जिसकी रक्षा के लिए वहां पर 18,000 हजार जुटे हुए थे वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयावहधिक रहे थे फिर भी लड़के ने इतने उत्साह को कम नहीं होने दिया वे अपने हाँ संगीत के ध्वनियों को बजाता हुआ आगे बढ़ता रहना बाये देखाना दाए वे सीधा ही चलता रहा इसके बाद वे सीधा जोगी की गाय के पास पहुंच गया सफेद लंबी गाय जो बहुत सुंदर और अलौकिक थी जो जो स्वयं वहां पर तैनात सभी डो का राजा था जो उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसको दुआ करता था और दूध उस गाय के धन से झरते हुए सीधे सफेद तालाब में जाता था जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था जोगी ने उस लड़के को वहां देखकर कर आवाज में कहा कि तुम यहां पर क्या चाहिए लड़के ने कहा वही कहा जो उस वृद्ध औरत ने उसे समझाया था उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अत्युतम होगी इसको सुनते ही जोगी ने का पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि किसी जीन जोगी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वह राजा इंद्र के आदेश का नकार सके और लड़के पैरों पर गिर कर रोने लगा और कहा जो तुम किसी तरह से मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ तक अपनी सफेद गाय को भी इस पर सात रानियों का बेटा थोड़ा हिचकी जाने का बहाना किया और अंत में तैयार हो गया चलो कोई बात नहीं ये कोई मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य नहीं है जोगी की चमड़ी की तरह कहीं से भी सफेद चमड़ी को तलाशना मैं तलाश कर उसको तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास पहुंचा दूंगा इस तरह से उसने उस संदर सफेद गाय को हाँक कर अपने साथ लेकर वहाँ से जल दिया और वे सारे खड़े होकर उसका मुह देखते रहे क्योंकि उन सब को राजा इंद्र के क्रोध का बहुत भय था उसको लाकर अपने घर पर बांध दिया जिससे उसके साथ माओ को बहुत आनंद हुआ वह सब उससे सुबह ऐसी शाम तक उस गाय का दूध निकलती रहता थी और अपनी जरूरत के हिसाब से दही घी मक्खन आदि बनाती थी और दूध को बाजार में बेचने के बजाय उससे मिठाइया बनाकर बेचती थी जिससे उन सब काफी अधिक आमदनी बढ़ गई और वे सब बहुत जल्दी धनी और धनी बनने लगी ये सब पूर्वक जीवन नयापन को देख सातुमाओ के बेटे ने हल्के हृदय से राजकुमारी के साथ अपने विवाह बारे में विचार करने लगा लेकिन जब वे उस सफेदी के महल के पास से गुजर रहा था उसने स्वयं को उसके बुर्ज पर उड़ते कबूतरों का शिकार करने से नहीं रोक सका ऐसा करते ही एक कबूतर उसका शिकार होकर सफेद रानी के महल के खिड़की के बाहर लुढ़कते हुए गिरा जिसको देखने के लिए सफेद रानी ने अपने खिड़की से बाहर झाँका और उसकी निगाह फिर सातो रानी के बेटे पर गई तो वे अंदर ही अंदर बहुत अधिक क्रोधित होते हुए वे, वे पहले से और अधिक सफेद हो गई। क्रोध के साथ उसने ठुका और उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछे कि वह वापस कैसे आ गया जब उसने सुना कि उसकी मां ने उस लड़के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया ये सब सुनकर वे अंदर ही अंदर कुड़ाती रही लेकिन उसके अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वे जोगी की सफेद गाय को प्राप्त कर लिया है इसके साथ उसने कहा कि ये कबूतर मुझको दो इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन चावल एक रात पैदा होने वाले चावले वे जो को पाने का रास्ता बताऊंगी वैसा इसको सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ इस बात के साथ उसने उस कबूतर को उस सफेद रानी के हवाले कर दिया और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के दिया जिसमें लिखा इस लड़के को माच डालो और कभी असफल मत होना और इसके खून को पानी के तर से बहा दो लेकिन जब उस पत्र को देखा तो उसके लिखने वाले का कुरुप मकसद समझ गई और एक बार उसने फिर पत्र के अंदर की सामग्री को बदल कर सात रानी के बेटे को दे दिया और उसमें लिख दिया तुम्हारे खून की हमारे खून की तरह से समझना अब लड़का उस संकरी घाटियों में एक बार फिर उस बदसुर में जहां पर उसको रूप सफेद हिरणी की माँ रहता है और वहां लड़का उसको पत्र देते हुए कहा है कि उसे लाखों तन चावल रात में ही पकने वाले चावल का बीज चाहिए इसके सुनने के बाद उस औरत ने कहा ये कैसे मांग सकता इस प्रकार के चावल के बीज को जो केवल एक रात में लाखों चन पके चावल में बदल जाता है उसको उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया वे लगभग क्रोध ऐसे लाल हो गई लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के से कहा जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख डेटिया लगे हैं और उसको चेतावनी दिया कि वहां कभी भी पीछे मत देखना सिद्धा आगे ही आगे चलते रहना और उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ लेना इस तरह से सात श्रेणियों का बेटा वहां से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख डेट लगे थे और वहां पर वह लाखों टन चावल रात में तैयार करने वाला चावल का पेड़ खेत में सबसे मध्य में उगा था वह दूरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा न ही दाई देख रहा न ही वे बाएँ ही देख रहा था और जब वह खेत के मध्य में पहुंच गया तो उसने खेत मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया लेकिन जब वह सब को लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाजों एक साथ अकेंद्रित आने लगी रोते हुए उसकी तरफ झुकती हुई और ये कहते हुए कृपया मुझे भी तोड़ लो और कृपया मुझको भी तोड़ लो और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा इसके साथ उसकी शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई इसके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था अब जब बहुत अधिक समय बीत गया और वह लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे ऐसी बदसूरत झोपड़े में रहती थी फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था इसके अंदर वही है जो तुम्हारे अंदर है इसे अपना ही खून समझना इसलिए वे वहां से उस लड़के तलाशने के लिए चल पड़े कि उसके साथ आखिर हुआ क्या जल्दी ही वे उस राख छोटी राख की ढेर के पास तो चुके अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गयी कि इसके साथ क्या हुआ था उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का लोहा बनाया और उसको उस लड़के भूमि का शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली को काट कर उस लड़के की राख के शरीर में के मुख में अपने खून की कुछ बुदों को डाला जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह से खड़ा हो गया और उस वृद्ध औरत ने गुराते हुए उसको डपट कर कहा दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर प्रायश्चित करूंगी इस तरह ऐसी रानियों का वे आनंद पूर्वक अपनी माँ के पास वापस आ गया और अपने साथ जो लाखों टन चावल के दाने का को एक रात में तैयार कर वाले चावल के बीज के साथ जिसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी मात्रा में धन को पैदा करने लगा और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमियों में से नंबर एक धनी आदमी बन गया फिर वे अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से कर दिया जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी क्योंकि वह बहुत अधिक चालाक थी उसने स्वयं तब तक चैन ऐसी न रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है और उसको रूप सफेद जी दुगर हिरणी को दंड दिया इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसा कि पहले सात रानियों का महल था जिसमें सात रानियां रहा करती थी और उसमें से सफेद हिरणी रानी को निकालकर बाहर कर दिया गया और सातों रानियों को उसमे फिर रहने लगी और जब सब कुछ उसके इच्छा के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति ऐसी कहकर शानदार भोजन उत्सव कराया और पूरे राज्य की जनता के साथ सभा बड़े बड़े सारे राज्य के सज्जन पुरुष को आमंत्रित किया गया और जब राजा ने रहस्य रानियों के बारे में सुना तो उसने अपना गलती को माना और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वे भी उत्सव में सम्मिलित हुआ अब राजा ने सात रानियों के रहस्य बेटी के बारे में बहुत कुछ सुना था और उनके अद्भुत धन को देखा इसलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया लेकिन जब वह महल में प्रवेश किया और ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया तो उसने पाया कि यहाँ हर किसी के लिए खुद का प्रतिकृति था और जब उसका मेजबान बड़े पैमाने पर परिधान किया गया उसे सीधे निजी हॉल में ले जाया गया जहाँ शाही सिंहासन हसन में बैठी थी उसने आखिरी बार उन्हें देखा था वे आश्चर्य था जब तक कि राजकुमार आगे नहीं आ रहा था वह खुद को राजा के पैरों को पकड़ लिया और पूरी कहानी उसे बताया तब राजा अपने जादू से अचंभित और उसका क्रोध दुष्ट सफेद हिंद है कि उसे इतने लंबे समय तक जब तक वह खुद को शामिल नहीं कर सका हो सकता था उसके खिलाफ हो गया इसलिए उसे मच डाला गया था और उसकी कब्र आरोप गठित किया गया और उसके बाद सात रनियाल अपने शानदार महल में लौट और सब लोग खुशी से रहने लगे